नमस्कार नम गुरु के नहीं जन साधवा संतों सरबस दिन सतगुरु साहेब संत सबे दंडोतम पर आगे पीछे मद हुए तिनको जा कुबान निराकार निर्वेश काल दल व्य भरलेपम निजनी गुणम अकल अनुसुन सोहम सुति समाप्त सकल सामना निरतल उज्जल हिम्बर पार नहीं मद तम ग्रीब जो सुमर सिद्ध हो गणनायक गलताना करो पद करवाना आदि गणेश करनाओ गणनायक देवन देवा चरण कमल आदि लो लोलाऊ करो परम शक्ति संगीतम मृद सिद्ध दाता सोई अविगत गुण अलितम जगदम्बा जगदीश मंगल रूप मु तन मन अर्पिश भक्ति मुक्ति भंडारी जन जा विष्णु महेशा शेष मुखा में गणेशा इन्द्र कुबेर शरीखा वरुण धर्म राम समृत जीवन जी का मने चापल पावे दा जा उतर भल पारा कट की फांसी तेतीस कोठिया उतर भौजल पारा कटेम की फांसी आज परमपिता परमात्मा बंदी छोड़ कबीर साहब तथा उन्हीं के अवतार सतपुरुष कबीर साहेब सतपुरुष के अवतार बंदी छोड़ कबीर साहब वह गरीबदास महाराज की एक विशेष कृपा हमारे ऊपर हुई है कि हम आज सत्संग रूपी गंगा में अपने अंतकरण को साफ करने के लिए आत्मा कल्याण के लिए कुछ समय इस संसारी कार्य से निकाल करके आज सतगुरु की शरण में सतगुरु के चरणाम आए हैं इस बात का प्रमाण सब जगह मिलता है कि बड़े भाग से मनुष्य प्राप्त होता है और उससे भी वह दिन हमारा बहुत ही भाग्य का होगा अच्छे हमारे शुभ संस्कार होंगे जिस दिन सत्संग में आकर के परमात्मा की चर्चा सुनते हैं और परमात्मा के बारे में जानकारी होती है आत्म कल्याण का हमें मार्ग प्रशस्त होता है कि मनुष्य परमात्मा ने हमें किस लिए दिया था अच्छे हम ज्ञान जो है सत्संगत से प्राप्त करते हैं बुरी जानकारी हमें कुसंगत से होती है परमात्मा के बारे में जानकारी केवल एकमात्र सत्संग से होया कर और सत्संग जिस दिन हमें प्राप्त होता है वो हमारा बहुत ही पुण्य का दिन होता है ना जाने पिछले जन्मों की कौन कौन सी अच्छी कमाई युगों युगों के हमारे पुण्यक्रम हमारे साथ होते हैं तब हम सत्संग की तरफ सोचते हैं और सोचने के बाद वो दिन प्राप्त होना वो समय प्राप्त होना वो घड़ी जिस दिन हम सत्संग में आते हैं या बड़े भाग्य तो प्राप्त होती है बंदी छोड़ भगवान गरीबदास जी वो सत गुरु कबीर साहेब तथा वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आज हमें देख रहा है कि ये बच्चे उस परम पिता परमात्मा के आज उनके दरबार में आए हैं उनको इतना भी ज्ञान है कि कौन भक्त आए हैं और कौन नहीं आए हैं किन कारणों से नहीं आ पाए तो ये कुछ समय होता है कुछ ईश्वर की तरफ से परीक्षा होती है परमात्मा की तरफ से कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी इस भक्त के अंदर इस के माँ के अंदर इतनी उत्सुकता उत्पन्न हुई है कि नहीं हुई है कि सौ काम छोड़ करके भी मैंने सत्संग में जाना चाहिए इतना सत्संग सुनने के बाद इस जीव आत्मा को इतना ज्ञान अवश्य हो जाना चाहिए कि जिस प्रकार हम अपने पेट भरने के लिए अपनी रोज़ी रोटी के लिए चाहे मजबूरी समझो चाहे ज़रूरी समझो हम उसको दुख या सुख पा करके अवश्य करते हैं जिस प्रकार आज कितनी ठंड है और कल भी बहुत सर्दी थी और इस समय में ऐसे भी भगजन होंगे जमींदार जिन्होंने बेचारों ने रात्रि में पानी दिया होगा अपनी फसल में नहर से या ट्यूबवेल से जबकि हम सर्दी के अंदर अपने घर में बैठकर भी रजाई का प्रबंध किया हुआ था और कोशिश ये थी कि कोई हीटर भी लग जावे कमरे में तो गर्मी महसूस हुआ नहीं तो सर्दी बहुत ज़्यादा है और वो बेचारे घुटनों तक पानी में ऊपर ऊपर से से लहर और वो वो वो उस उस पानी के अंदर, उस के अंदर अंदर सर्दी थोड़ी-थोड़ी बूंद भी भी आ रही थी, भी हो रही थी, थी। बारिश हो ऐसे समय में में वो वो ज्ञानी जीव अपने खेत खड़ा हुआ था वो ज्ञानी क्यों है कि उसने इस बात का पूर्ण ज्ञान है कि अगर आज मैं पानी देने नहीं जाता हूँ तो मेरे बच्चे भी भूखे मरेंगे और हम भी भूखे मर जावागे और हमारा बहुत नुकसान हो जाओगा ठीक इसी प्रकार सत्संग सुन लेने के बाद हमारे अंतःकरण में यह बात अवश्य घर कर जानी चाहिए इतना पक्का विश्वास हो जाना चाहिए कि यदि हम सत्संग में आज नहीं जाते हैं ये कोई रोज रोज नहीं हुआ करते साल भर में मुश्किल से हमें कोई ऐसा समागम जिसमें परमात्मा की वाणी को विस्तृत जानकारी दी जाती है खोल कर सुनाया जाता है उस जमींदार की तरिया इतना दृढ़ निश्चय जिसको अजर विश्वास कहते हैं एक तो होता है निश्चय एक होता है विश्वास और तीसरा गरीबदास जी महाराज कहते हैं जरना होता है जिसको जरना हो गया वो बेचारे आज सैकड़ों किलोमीटर से, से चलकर इसी सर्दी में अपने बच्चों समेत आज सच्चे दरबार में उस परमात्मा की जा का लाभ उठा रहे हैं और जिनको इस बात का ज्ञान नहीं हुआ अभी तक उनको जरना नहीं हुआ विश्वास तो है कि भगवान के नाम के बिना गुजारा नहीं है इतना विश्वास है वो बेचारे ये सोच लेते हैं चलो घर में कर लेंगे अपना कोई बात नहीं आज सर्दी है कल धूप निकले आओगी तब चल पड़ेंगे वो भी चोखा लेकिन जरना जिसका हो गया भाई बात बनेगी उसकी कहते हैं कि जयदेव मुख से ना कही हुई तीन लोक में गाज और जरना ऊपर होते हैं ये सकल संपूर्ण काज जब जरना हो जागा जब विश्वास हो जागा तब हमारे कार्य पूर्ण रूप से सिद्ध होंगे तो आज तो सत्संग में आए हैं इसी ठंड के अंदर ये तेरह दिसंबर और ये ठंड और उसके बावजूद भी आप सत्संग में आए हो तो यही कहा जाएगा कि आपको जरना हुआ ही ईश्वर के बारे में परमात्मा की बात का जरना हुआ है कि इसके बिना गुजारा कती नहीं है और यह है भी सत्य और रहेगा भी सत्य जिन्होंने महाराज गरीबदास जी कहते हैं कि समझा है तो सिर धिर पा भाई बहोर नहीं है ऐसा दाव समझा है ये बात आपके ज्ञान में आई है आपके के में ये बात समाई है कि नाम बिना गुजारा नहीं है सत्संग बिना जीव का कल्याण नहीं है तो फिर काहे की इंतजार करते हो सिर धर पाव सिर पर पैर रखना बहुत तेज दौड़ना सिर पर पाँव रखना बहुत तेज दौड़ना तो सतगुरु महाराज कहते हैं समझा है तो सिर धर पा और बहोर नहीं है ऐसा दाव ना तो ये मनुष्य शरीर बार बार मिलेगा और मनुष्य शरीर कहीं मिल भी गया किसी युग में हजारों वर्ष लाखों वर्ष लक्ष भोगने के बावजूद और वो हो गया ऐसे स्थान पर जहां पर परमात्मा की चर्चा का होना भी मुश्किल है तो उस मनुष्य जन्म से भी आपको कोई लाभ नहीं होगा तो यहाँ सतगुरु महाराज हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि प्रथम तो मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा भाई और मनुष्य न मिल भी गात यह बात समझ में नहीं आओगी जो आपके आ जाएगी जाये बड़ी मुश्किल से बात बनती है पता नहीं कितने सत्संग के के के क्योंकि सभी संत, संत प्रमाण देते हैं और बार बार हमें बताने की कोशिश करते हैं कि नाम के बिना जीव का गुजारा नहीं भाई और नाम मिले सत्संग से और सत्संग से हम विमुक्त तो कोई नहीं बात को तो सत्संग में आइए और ऐसे आइए जैसे सिर धर पांव सिर पर पांव के भागना बहुत तेज दौड़ना कबीर साहब कहते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है या देहे नंबार और तरवर से फल झड़ पड़ा यू फेर नाला गड्ढा है एक बार एक फल या पत्ता कहिए वृक्ष से एक बार धड़ जाता है दोबारा उस पर नहीं लगेगा ठीक इसी प्रकार संतों ने इस मनुष्य को बताया है। एक बार आपके हाथ छूट गया कोई फेर नहीं मिलेगा इससे पहले पहले आपसे बहुत कुछ लाभ उठाना है वो आप कीजिए तो इसकी जानकारी कहा से होती है सत्संग से होती है आज आपका सौभाग्य है कि आप सत्संग माए हो अभी आपको हम सतगुरु ग्रीबदास जी महाराज की वाणी का वो रहस्य आपको बताएंगे जो कि सतगुरु महाराज ने अपने सतलोक से आकर के हमें बताने की कोशिश की लेकिन ये इतना जल्दी समझ में नहीं आता हम किसी गांव में जाते हैं तो पहले तो हम दो सत्संग किया करते थे दोनों दिन दो अखंड पाठ चलता था चलता है लेकिन अब समय अभाव के कारण अखंड पाठ ज़्यादा हो जाने की वजह से हम केवल एक सत्संग ही कर पाते हैं हमारी मजबूरी हुई लेकिन साथ में खुशी हुई कि जो कि हरियाणा में परमात्मा बंदी छोड़ गरीबदास जी को कोई जाने भी नहीं था आज उनकी अमृतमय वाणी का अखंड पाठ गांव गांव में और घर घर में हो रहा है लेकिन समय अभाव के कारण अधिकता हो जाने के कारण हम पूर्ण रूप से सत्संग वहाँ नहीं फरमा सकते उसमें एक साधारण सी जानकारी दे सकते हैं जो कि नए भक्त को दी जाती है लेकिन जो असली तत्व है वो इन सात दिनों के अंदर आपके सामने आओगे और जो इन सात दिन के समागम को रुचि से एकाग्रचित करके और अपने मन को स्थिर करके और ध्यान तो सुन देगा फिर उसके सामने कोई भी दिक्कत नहीं आवेगी और ना ही वो इस माया के वहम में माया के चक्कर में फिर उलझ पाओगा संतों ने बंदी छोड़ गरीब दास महाराजिया ने ऐसे ढंग से बताने की कोशिश करी है कि देख भाई कहीं आपको यह न रह जावे कि भक्ति का करना केवल उन व्यक्तियों का काम है जो कि घर छोड़ जाते हैं और जंगल में चले जाते हैं और बाल ब्रह्मचारी रहते हैं और वहां पर तप आदि करते हैं गुफा बना लेते हैं शरीर पर दाढ़ी बढ़ाते हैं अंग पर राख लपेट लेते हैं छार लपेट लेते हैं बर्फ के अंदर खड़े हो जाते हैं कोई सिर के ऊपर ठंडा नीर बरसाता है सर्दी के मौसम में तो हम समझते हैं कि इतना कठिन कार्य है, तोबा तोबा करते हैं कि हे भगवान इतना कठिन कार्य है कि ऐसी सर्दी में जबकि हमने तो वैसे ही ठंड लग रही है अपनी जर्सी और रजाई के अंदर भी और एक भक्त एक मटके के अंदर सैकड़ों छेक करवा लेता है और उसको एक तिकाई एक तिपाई के ऊपर रख रखकर और उसके अंदर बहुत ठंडा जल ऊपर डलवाता रहता है मटके में और मटके में से पानी झरके झरने के रूप में और उस भक्त के ऊपर उस संत के ऊपर पड़ रहा है तो ऐसी सर्दी में जब हम उसकी इस प्रक्रिया को देखेंगे तो एकदम कलेजा हिल जाता है कि इतनी ठंड में और ये बर्फ के पानी को अपने ऊपर डाल रहा तो उस समय यह मन तोबा कर जाता है कि वही भगती मारे बस की कोना हम नहीं कर सकते इसका लेकिन बंदी छोड़ गरीब दासियों ने इसको बहुत आसान किया है इसको ऐसा मारक बता दिया है कि आप काम करते हुए अपने खेत में जैसे उन्होंने उदाहरण दे बताया नहीं तो उस भगवान ने यहां पर की कोई आवश्यकता नहीं थी और ना ही उन्होंने आ, ना ही उन्होंने बच्चे पैदा करने की आवश्यकता थी क्योंकि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थी लेकिन हमारे इस भ्रम को दूर करने के लिए कि आपके मन में क्या जमा हो चुकी हम हमारे अंदर भी यही थी हम तो एक साधारण सा अपना नाम ले लिया करते थे आरती कर लिया करते थे जब तक हमने पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ था इस उद्देश्य से कि हमारे थोड़े बहुत काम सर भगवान की आरती कर लें बाकी प्राप्ति की हमें कोई उम्मीद नहीं थी परमात्मा प्राप्ति की जब से बंदी छोड़ गरीबदासियों का कबीर साहिब का ज्ञान देखा इसको साथ में ये भी पता चला कि ये गृहस्थी थे बाल बच्चेदार थे इन्होंने अपने बच्चों के सारी क्रियाक्रम किया विवाह भी किया और साथ में उनका पालन पोषण भी किया और फिर भक्ति करके परमात्मा प्राप्ति भी की तो जब हमारे मन में यह कुछ उत्सुकता पैदा हुई कि जब बंदी छोड़ गरीबदास जी सारे काम को करती हुई पार हुए तो हम भी हो सकते हैं उसके बाद हमारी रुचि बढ़ी और फिर बंदी छोड़ने लिख रखा गरीब दास जी ने कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जाग बे भाई नाम खाते नाम पीते तो नाम से लाग दे एक नाम से मुक्ति होगी ना तब से मुक्ति होती है ना केवल पाठ करते रहने से मुक्ति होती है और ना ही किसी तप बर्फ में खड़ा हो जाने से या चार धुण के बीच में पांच धुणों के बीच में बैठ जाने से जीव मुक्त हो सकता है उससे कुछ और उपलब्धि होती है तो जब हमने मेरा पता चला इस बात का ज्ञान हुआ कि परमात्मा के पाने का तरीका भी और है वो साधन भी और है जिससे हम ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं सिद्धि प्राप्ति नहीं करनी अपन तब से सिद्धियां और कोई मौन बैठ जाता है छह महीने साल भर दो साल चार साल वर्ष तो उसको भी सिद्धियां आ जाती हैं, उन सिद्धियों से छोटे मोटे चमत्कार हो जाते हैं लेकिन बंदी छोड़ महाराज कहते हैं कि ये अष्ट सिद्धि नवनिधि यह भी हमें नहीं आव सकता हमने केवल आवश्यकता है तो अपने आत्म कल्याण की और जन्म मरण से पीछा छुटवावन की है वो कैसे छुटे हमने इस बात तो सतगुरु महाराज ने हमें बताया कि जिस प्रकार मैंने कार्य किया जिस प्रकार मैं रहा मेरी रहनी को देखो भाई बच्चे भी हुए उनको पाड़ा पोसा फिर उनकी शादी करी आज गरीब दास महाराज के सत्तर अस्सी के करीब उनका जो घर है वहां पर गाँव में परिवार है आठवीं नौवीं पीढ़ी सतगुरु महाराज की चल रही है गरीबदासियों की वहां पर लगभग 300-400 उनके 500 के करीब महाराज की आज जनरेशन है उनकी संतति हो चुकी है छुड़ाने के अंदर तो उन्होंने हमें यह बताया कि भाई इस व्यम में मत रहना कि भक्ति वही लोग क्या करते हैं जिन्होंने दाडी बढ़ा रखी हो सिर पर जटा बढ़ा रखी हो या बहुत बड़े संस्कृत के ज्ञाता हो चारों वेदों को बहुत ही लतीफेदार ढंग से सुना रहे हो बंदी छोड़ महाराज कहते हैं ये अलग वस्तु है वो अलग वस्तु है परमात्मा पाना ये अलग वस्तु है ये साधन बिना नाराज एक समय की बात है एक राम राय नाम का एक पंजाब का बहुत बड़ा रहीश आदमी वास गाँव के अंदर रहता है लुधियाना के पास एक वाशियर गांव है तो वहां पर गरीब का एक सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य निकलने से पूर्व थोड़ा सा पहले एक कुए के ऊपर स्नान करके वहां पर गरीब दास महाराज का नित्य नेम कर रहा था वाणी को उच्चारण कर रहा था बहुत ही सुरीले ढंग से और वो रामराय राय सुबह सुबह घुमड़ी के लिए गया था अब पंजाब के लोग जो हैं, पूजा श्री नानक साहब की कृपा से वाणी के बहुत मरमज हैं। वाणी को संत वाणी को बहुत प्यार करते हैं एक मात्र अगर कोई सृष्टि में ग्रंथ है तो सिख धर्म का है जिसने उसमें उन्होंने किसी मजहब को या धर्म को नहीं अपनाया सिख कोई धर्म नहीं है सिख नाम शिष्य का होता है हिंदी में उसे शिष्य कहते हैं और पंजाबी में सिख कहते हैं सिख कोई मजहब या धर्म नहीं है आज जो सिख परंपरा के अंदर उन्होंने जो ग्रंथ साहब बना हुआ है उसके अंदर उनतालीस संतों का समारोह वाणी समूह वाणी है संग्रह वाणी है उनतालीस संतों की न्यारी न्यारी उनकी वाणिया हैं। तो उसमें वो भी संत हैं जो राम भगवान कृष्ण आदि के उपासक थे नामदेव जी श्री तुकाजी और श्री ज्ञानेश्वर जी ऐसे बहुत से संत हैं मीराबाई जी धन्ना जी उन सब संतों का की वाणी उनका एक समूह समूह जो है संग्रह ग्रंथ है तो उसके अंदर सभी संतों की वाणिया हैं उनका ज्ञान है अपना अपना मार्गदर्शन है बड़े आदर से उनका पाठ करते हैं और सुबह सुबह उठकर कम से हर गांव में गुरु है गुरु द्वारा हमने एक मान रखा कि वो केवल सिखों का ही होता है हाँ होता तो सिखों का है सिख मन माने शिष्य वो शिष्य होता है लेकिन कोई शिष्य हो शिष्य के क्या लक्षण होते हैं उसने क्या बुराइयां त्याग देनी होती हैं ऐसे ऐसे जो सब जिसमें गुण हैं तो वो शिष्य है तो गुरु द्वारा है जहाँ पर हमारे बंदी छोड़ की वाणी है उसमें सिख धर्म सिख परंपरा के जो ग्रंथ साहब उन्होंने समूह बनाया है उसके अंदर अपने कबीर साहेब की वाणी 40 प्रतिशत है अकेले की बाकी 60 प्रतिशत वाणी 10 सिख गुरुओं की और साथ में आ, 28 दूसरे संतों की वाणी है जो केवल 60 प्रतिशत मान है तो वो भी गिर कबीर साहब को बहुत महत्व देते हैं इस वाणी को सुनकर उनकी आत्मा में शरणार्थ उठा है।, कोई भी मैंने पहला देखा है पंजाब में जब जाते हैं कि कोई भी धार्मिक कार्य उसमें हो रहा है तो कोई भी एतराज नहीं करेगा किसी प्रकार का भी है शब नमस्कार करेंगे और ये कहेंगे कि बहुत अच्छी बात सबाई बहुत चंगी गल है कोई कर सके तो इसके बराबर कोई वस्तु नहीं है लेकिन जहां तक हमने अपने हरियाणा में ये समावेश किया है नई चीज का हमारे वंदी छोड़ गरीब दास कबीर साहिब की कृपा से तो हमें सबसे ज्यादा दिक्कत यही आई है कि प्रथम तो हमारे भक्तजन पिछली परंपरा को त्याग कर प्रसन्न नहीं दुखी होते हैं अगर उनको कहते हैं कि ये रास्ता जो आप अपनाए हुए हो ये आपका आत्म कल्याण का भी नहीं है और साथ में अपने आपके घर में सुख भी नहीं होगा तो शुरू शुरू में पुरानी परंपरागत यानी उसके ऊपर लगे हुए रचे हुए होने के कारण वो बहुत दुख इस बात का और फिर जब देखते हैं हमारी एक एकदम की नई प्रक्रिया के घर में पाठ करते हैं उस कमरे को साफ करते हैं और फिर अपने सत्संग के द्वारा उस परिवार के अंतकरण को साफ करते हैं उस सारे परिवार का अंत साफ करके फिर उनके अंदर ये समावेश करते हैं कि अगर सृष्टि के अंदर कोई पृथ्वी पर सृष्टि में कोई शक्ति है तो गरीब दास ये बंदी छोड़ कबीर महाराज है प्रथम तो इस बात को कोई स्वीकार करके प्रसन्न नहीं कि कबीर साहब भी कोई भगवान होगा कबीर साहेब के अंदर भी कोई ऐसी शक्ति होगी जो तो हमें सुख दे सकता है हमारी आत्म कल्याण कर सकता है हमने केवल अपने उन्हीं पुराने शास्त्रों के ज्ञान को ही आरूढ़ मान रखा है तो उसके अनुसार भी हम पूर्ण साधना नहीं करते जो कि हमारे पुराने शास्त्र हैं, वो भी आखिर में हम कहाँ आगे देखा देखी जैसे भी अपनी साधना कोई आठम कोई छठ कोई चौथ कोई पांचम कोई ग्यास कोई द्वादशी एकादशी इन्हीं को माउस पूर्णिमा को पूज पाज करके और धाम स्वान पर किसी भी धाम पर जाकर के अपना मथा साल भर में एक बार टेक करके अपनी आत्माओं को ये प्रसन्न मान लेते हैं हम खुश हो जाते हैं कि हमने बहुत कुछ कर लिया तो हम उनको बताते हैं जाकर के कि गरीब दास ने ये बताया है कि ये साधना आपकी ठीक नहीं है तो इन बातों को सुनकर जो समझदार होते हैं वो तो नजदीक लग जाते हैं जो अणजान होते हैं वो बल्कि नाराज हो जाते हैं कि ये तो हमारी पुरानी परंपरा को खत्म करना चाहते है देखो समय अनुसार हमने बदल भी जाना चाहिए जैसे पहले हम हाथ से हाथ का गंडासा होता था सानी काटने का यानी कुट्टी करने की जो मशीन है वो हाथ से पहले पुराने समय बताते हैं कि एक आ, उसको गंडासा ही कहते हैं यहाँ हरियाणा की में वास्या रोहतक जिले में तो फरसा भी समझो ऐसे हाथ से पकड़ लिया करते थे एक तरफ से उसको गैरा कहो उसको भूस कहो और दूसरे हाथ से नहीं उसके हाथ के बिल्कुल साथ से हाथ से काटा करते थे हमने खुद देखे हमारे दादाजी काटते हुए कट, काट कर का ढूला दिया करते फिर वो दूसरी मशीन चली जो हाथ से घुमा करके और दो फरसे उसमें होते है उसने काटन की चली अब वही मशीन के ऊपर एक मोटर भी रख दी गई बिजली की जो कि मेंटो में काट देती है बहुत सुविधा के साथ तो शुरू शुरू में जो हाथ से काटा करते थे वो बुजुर्ग जब वो मशीन चली ऐसे हाथ से काटने वाली घुमा करके तो वो एतराज किया करते थे हमारे दादाजी जो का करते कि किसानी तो बने से उस हाथ के अच्छे थे? ये तो मोटी मोटी काटो सो यानी वो अपनी परम्परा को जो हाथ से कितनी मेहनत की कितनी खुब हाथ की वो करना आवश्यक समझते थे उसी में बनी हुई थी और फिर उसके बाद जब मशीन चल मोटर चल पड़ी तो आज कितनी सुविधा होगी अब कोई कहे नहीं हम तो अपनी उस परंपरा ने कोनी छोड़ा जो हाथ से काटा करते जो दा के साथ तो वो गलत है उनको ज्ञान नहीं है ज्ञान होगा जब आप सत्संग को सुनोगे सत्संग सुनने से फिर इसको करके देखोगे जैसे हमने आपको बताया है तो फिर क्या होगा फिर आपको घर में भी सुखी सुख महसूस होगा एक एक परिवार के अंदर लगभग दो दो तीन तीन व्यक्ति बीड़ी और दारू पिया करते थे चार चार भी भाई भाई सारे पिया करते थे जब सतगुरु महाराज की बाणी सुनी कि कितना दुख होता है कितना उनको कष्ट होगा जो आज हुक्का शराब आदि प्रयोग करते हैं लक्ष चौरासी में चले जाओगे एक बार सुना दूसरी बार सुना तीसरी बार सुनकर उन्होंने प्रण कर लिया कि आज के बाद हम बेड़ी शराब मास्तुमाकू प्रयोग नहीं करेंगे तो इसी प्रकार मैं कहना यह चाहू था कि बंदी छोड़ ग्रीबदास महाराज की जो वाणी है ये यहां हरियाणा में प्रवेश करने में हमें बहुत दिक्कत आ रही है लेकिन उसके बावजूद भी प्रोग्रेस इतनी आवश्यकता से अधिक होगी उम्मीद से भी ज्यादा होगी उम्मीद नहीं थी कि ये भगतन इतने जल्दी से इस बात को समझ लेंगे पर बंदी छोड़ गरीब दास महाराज ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया है कबीर साहब ने अपनी पूरी रजा बख्श के दिखाई है बताते हैं ये कार्य मैं कर सकता हूं और वो करके दिखाया है जब इन भक्तों का यह बात समझ में आई है कि कबीर साहब भी कोई परमात्मा शक्ति है यहां पर भी आपको मैं सैकड़ों सारे सैकड़ों आए हैं पर इन मतलब सारे के सारे के घर में जो जो सुख हो रहे हैं या अपने मुंह तो बता सकते हैं जब से सतगुरु शरण आए लेकिन एक दो प्रतिशत जिनको लाभ नहीं प्राप्त हुआ उसके पीछे रहस्य बताया कबीर साहब ने कि कबीर सतगुर के, के दरबार में भाई कमी कहे की ना और हंसा मौज नहीं पावता तेरी त्रिचूक चाकरी में अगर तुझे पूर्ण लाभ पूर्ण मौज भगवान नहीं बख्श रहा कबीर साहब तो त्रि चाकरी में तेरी सेवा के अंदर अभी बहुत कमी है अपनी बहुत कमी है तेरे अंदर नहीं जब नब्बे अठानवे व्यक्तियों को परमात्मा पूर्ण लाभ दे रहा है बंदी छोड़ दर्शन दे रहा है और उनको वो झलक नजर आ रही है जो वर्णन करते हैं हम रोजाना तो आपको नहीं आई तो भाई आपकी चूक चाकरी में आपकी कोई सेवा में कमी है आपके कोई नियम में कमी है आप में अभी कोई अहंकार अभिमान बकाया है तो सतगुरु महाराज को अहंकार तो लेस मात्र मान में म्यान कहते हैं तलवार का जो ऊपर का कवर होता है उसके अंदर दो खड़ग दो तलवार नहीं समा सकती किसी रूप में भी नहीं समा सकती इतना इंपॉसिबल असंभव कार्य है कि राख्या चाहे पिया चाहे प्रेम रस्य और राख्या चाहे मान एक म्यान में दुवी खड़ग भई देखी सुनी ना कान तो अहंकार तो एक लेश मात्र ईश्वर को पसंद नहीं है और जिन में अहंकार नहीं रहा उनको परमात्मा का दीदार हुआ दर्शन हुआ आत्म कल्याण और इसमें के लगे है अहंकार को तोड़ने में कुछ नहीं लगता बस थोड़ी सी कसर से थोड़ा सा सावधानी की आवश्यकता है थोड़ी सी विवेक की आवश्यकता है इसके अंदर आज हम मनुष्य शरीर में है ये माटी का पुतला और खाक में मिल जाएगा दस बीस साल के अंदर अंदर और फिर हमारे ऊपर महाराज ने लिखा है कि कबीर काहे गर्भियों और ऊंचा देख आवाश और काल पड़े भूले लेटना तरह ऊपर जामा घास कल तो जमीन पर जाकर पड़ना होगा और वहां फूक फाक के थोड़ी सी राख हो जाएगी और उसके ऊपर फिर तेरा घास जामे तो इस प्रकार से अहकार ने जैसे आज हम पशु बन जाते शरीर छुपेगा ये भी पक्का है और छूटने के बाद फिर पशु में जाना होगा जिसमें नाम नहीं लिया जिन्होंने और विकार किए बीड़ी को प्रयोग करते रहे उनको प्राप्त फिर भक्तों ने नाम भी ले लिया और अपना धर्म पुन भी कर रहे हैं और फिर भी अभिमान रह गया तो फिर भी आप लक्ष में जाओगे वो दूसरी बात है की आपकी की हुई कमाई परमात्मा अवश्य देगा आपको फिर ना जाने हजार वर्ष में सूत बैठे ना में सूत बैठे, तो जीवन कुत्ते का ले लो सवान काजों की बहुत आसपास हमारे होता है और फिर उसके कष्ट पे जरा सा दृष्टि गुमा कर देख लो बस ज्यादा नहीं कल हमने देखा रात्रि में इतनी ठंड थी एक कुत्ता इस गली के अंदर है बाहर पड़ा बेचारा और ऊपर से उसके खांसी होगी एक मिनट भी उस कुत्ते को खांसी से चैन नहीं थी अब देखियो पहले तो जन्म कुत्ता ऊपर से ये खतरनाक रोग उसको लग गया फिर कोई टांग तोड़ दे आम कुत्ते के पैर में लंग पावेगी क्यों पावेगी कि उसका कोई ना कोई डला कोई लठ या कोई पैया उतर जाएगा क्योंकि बिचारे बैठे उस, वो पिछला अहंकार जीव था उसने कोई दिन थोड़ा इधर बोले कौन होता अभिमान रखा करता था अभिमान उसमें झोंका तू है अपने अंकार उस बिचारे बैठेगा और बिल्कुल ऊपर गाडी चढ़ेगी जब थोड़ा सा सरकेगा एक तरफ वो पिछला दोस्त के अंदर बदमाशी थी वह अब भी मौजूद है कई कुत्ते ऐसे देखे जीप ऊपर चढ़न हो जाएगी जब थोड़ा सा आलते हैं तो उस कष्ट के कारण उसे अहंकार के कारण उसने कितना भरा दुख मोर ले लिया तो इन बातों ने याद रखेगा जो भगत तो उसको कोई भी अहंकार नहीं रहेगा अब हम सत्संग में यही सिखाते हैं आप अपने घर में आजकल ऐसा कोई भी नहीं रहा जो डबल बेड ना ले रहे हो और डबल बेड के ऊपर गद्दा भी बहुत मोटा उसे और अच्छी बड़ी वस्त्र भी आप लिए हुए सो तो हम आपको यहां ऐसी असुविधा ऐस देने की कोशिश करते हैं जो ज्यादा भी ना हो पर सुविधा भी ज्यादा ना हो इसका कारण यह भी है कि आपके मन में वो एहकार रूपी राक्षस बना ना रहे जहां स्थान मिल जाए वहीं बैठ जाए। चाहे नीचे मिलो चाहे ऊपर मिलो चाहे बोरी मिलो चाहे कोई वैसे साधारण दरी मिलो तो हम उस समय ये देखकर इस पर बैठ जाते हैं कि भगवान के दरबार में अर्काहे का मान कबीर साहब इसके बारे में कहते हैं कि कबीर सत्संग में जाकर और गुरु से चावे मान वो नर नरक में जावेंगे युग युग बने जो सत्संग में जा कह और गुरुओं से मान की इच्छा रखता है कि हमने अच्छे स्थान पर गुरु नहीं बिठा हम जान बुझ करवाइड करते हैं उनको अच्छे स्थान पर बैठाने क्योंकि ये अंतकरण हमें क्योंकि समय समय पर ये चेक करना भीवा भी है कि इसमें वह बीमारी बकाया सह नाम उपदेश दिया करते थे जल्दी से उपदेश नहीं दिया करते परीक्षा लिया करते थे एक राजा ने राज त्याग दिया संतों के कहने से सुनने से सत्संग को सुनते हैं तो उसने जब राज वो नाम लेने के लिए जाता है एक सत्संग सुनकर तो वो गुरुदेव कहते हैं कि राजन आपको नाम नहीं मिला है अकाहे को महाराज मुझ दास में ऐसी कौन सी कमी है कहने लगी राज के अंदर आप भक्ति नहीं कर सकते आप में मान सतावेगा जमा हो और बने बड़ा खेल को आप सर्वनाश उसने एक बार आग्रह किया दो बार किया घर चला जाता है राज त्याग दिया राज त्याग करके महाराज के पास आता है कि महाराज मैंने राज त्याग दिया ये सतगुरु उपदेश दे दो महाराज क्योंकि आत्म कल्याण का जिसको चशक पड़ जाएगी जिसको ये दुख दिखन लगेगा दिखाई देगा तो वो इस काम को कर सकता है महाराज कहते हैं गरीब तन मन धन सब अर्पीए गरीब दास जी महाराज कहते हैं कि गरीब तन मन धन सब अर्पिए भक्ति मुक्ति के काज और जिनके उर्म बंदगी इंद्र का राज इस उद्देश्य को वही भक्त ले सकता है जिसके भी तरलेम या बात बैठ जाएगी होगी कि ये खेल तो हमने लाखों बार खेल लिए करोड़ों बार खेल लिए बच्चों का पैदा करना उनको पाल पोस कर शादी कर जाना और फिर मर जाना फिर कुत्ते गे कुत्तिया बन जाना ये खेल तो बिरासंखों बार खेला पाने पर ईब जो खेल खेलना वो खेल के दिखाओ अब ये खेल लड़का समय आ गया आप सिलेक्ट हो लिए बंदी छोड़ के खाड़े के पहलवान सो अरेब उस पहलवान पहल वाला काम करके कर दिखाना चाहिए तो वो छोड़ कर चला गया कहन लगे सतगुरु मैंने तो राज छोड़ दिया और छाती से लगा लिया संतो ने महाराज मैंने उपदेश दे दो के बेटा एक महीने के बाद आना पश्चिम दिशा में चले जाओ वो चले गया एक महीने के बाद आता है तो रास्ते में आ रहा था उसका पैर कीचड़ में भर जाता है और साथ से एक पशु जा रहा था उसके छीटे लगकर उसके जो पैरों में उसने पायन रखा था कोई पजामा वगैरह या कोई वस्त्र धोती उसका छीट लग जाती है उसको उसने तीन चार गालियां सुना दी वो तो जो आ रहा था और साथ में एक शेष और सदगुरों का आ रहा था तो उसने देखा कि जब वो सत्संग में प्रवेश किया महाराज के आश्रम में तो उसने वो अपने एक नड़के पर या कुएं पर वो कपड़े साफ किए थोड़े थोड़े पानी लगा करके थोड़ा थोड़ा उनको साफ किया पहने पहने तो गुरुदेव ने पूछा तो और भक्त आया था वो के कहने लगा महाराज जी ये कौन है वो कपड़े साफ कर रहा कहने लगा ये भाई बहुत बड़ा राजा था इसने राज त्याग दिया परमात्मा पाने के लिए कर लगा दी कुछ नहीं नहीं बताई क्यों भाई कैसे से लगे रहा था उसको अच्छा वाह बता दिया मेरे को वो आके लंबी डंडा ओहो आओ भगत जी राजा जी आगे राजा कहा जब खुश हुआ आओ राजन बैठो बड़ा प्रसन्न हुआ बैठ के सदगुरु उपदेश दे दो अब बेटा अभी तो एक साल के बाद आ रहा भोजन पाया उठ के चलागा एक वर्ष के बाद फिर आता है वापस आकर के अब सतगुरु ने पूछा कि देखना कि आज वो आएगा दिन रख दिया कि उस दिन आना आना। और इस समय ऊपर से एक भंगड़ को जो उनकी शिष्या थी उसको कहा कि जब ये व्यक्ति आवे, इसके ऊपर कूड़ा डाल देना छत से तो वो ठीक समय पे घंटा आध घंटा इधर उधर वो ताक में रही और ऊपर से उसने जब वो आ रहा था तो उसके ऊपर कूड़ा डाल दिया कूड़ा डालते ही वो हाँ जब उसने था, मुझे नाम क्यों नहीं मिलेगा लगा भाई आपने ये कीचड़ लगाया जब उसको गालियां दे दी जिसकी भैंस पशु था साथ में ऐसा नहीं कहना चाहिए संत के अंदर ये गाली देने का स्वभाव नहीं होना चाहिए इसने जीवित मरना होगा तो उसने ये ख्यास रखी आज के बाद मैं गाली नहीं दूंगा किसी को तो देखा ऊपर से जब कूड़ा उसके ऊपर पड़ जाता है तो एक बार क्रोध से देखकर कहने लगे अगर मैं राजा होता इतना चुप हो गया गाली नहीं दी अगर मैं राजा होता तो तर, मतलब भाव ये था कि अब तेरा में बक्कल उतरवा देता कह दिया चाहे ना कह दिया अभी तरले मत आई बात तो उसको जमादारणी को भंगन को कहा था कि बेटी जो इसका भाव हो मुझे बताना वो उससे पहले आगी लगी महाराज ने बोला कि मैं अगर गया गया। में काबिल हो गया के पुत्रा है अक नहीं मत राज छोड़ चुका हूँ बेटा अभी तू राजा है राजा छो, राजोड़ दिया पर राज पढ़ा नहीं छोड़ा कोई गलती हुई कि आपके ऊपर कूड़ा पड़ा जब आपने क्या शब्द उच्चारण करना चाहार किया कि अगर मैं राजा होता अभी तो है बेटा तू राजा है इसको छोड़ दे जीवित मर ले रे लोभी मन नाम सुमर ले रे जीवित मरना इसी का है जीवित मरण का बहुत लंबा उदाहरण सतगुरु महाराज ने दे रहा है अभी आपको सुनावेंगे कि जीवित कैसे मर जाता है ईख का उदाहरण दिया अग्रे कबीर साहब ने कि नौ जीवित मरा करे और फिर उसका कीमत बनती है जमीन का उदाहरण दिया कि धरती कभी मुंह से नहीं कहती चाहे कोई बिस्टा डारो चाहे उसमें कोई आम लगाओ चाहे अंगूर लगाओ बगीचा बनाओ चाहे वहां पर चूल्हा चौका कर लीजिए वो कभी एतराज नहीं करती इसी प्रकार संत स्वभाव होता है चाहे कोई गाड़ी दे कोई मीठा बोले अपने अंतःकरण के अंदर दवे पैदा नहीं करा सतगुरु मैं कि साल भर के बाद आना बेटा। एक वर्ष के बाद निश्चित समय पर वो फिर तो ऊपर से चौड़ा भर के डालना था उस बंगंड को कह दिया एक और व्यक्ति को कि ऐसे करना कि जब ये आवश्य के ऊपर गारा और पेशाब मिलाकर पशु का वो डाल देना जब वो आ रहा था तो उसके ऊपर वो चौड़ा डाल दिया गया ऐसे जैसे दोखे से भाई माफ करना तो वो कहता है कि कोई बात ना बहन ये तो माट्टी पर पर पड़ी है है मिट्टी पर मिट्टी डाली है, कोई खास बात नहीं है तो जब उसने आके बताया कि महाराज ऐसे ऐसे बोला हो गया आते सतगुरों ने छाती से लगा लिया बेटा अब तू उपदेश अधिकारी जिस शरीर को आपने मिट्टी समझ लिया तो ये अब आप तो उदकारी हो चुका है भगवान के नाम लेने का इतु भगवान भजन होया से इब नाम करें। तो इसी प्रकार एक और उदाहरण दिया है ये लंबा भी हम उसी स्थान पर आते हैं कि उस राजा ने राम राय ने जब वो सतगुरु ग्रीबदास महाराज की बाणी वास गाँव के अंदर जिला लुधियाना पंजाब में सुनी सुबह सुबह एकदम बंदी छोड़ गरीबदास जी की वाणी के अंदर वो आकर्षण है कि ये परमात्मा की वाणी है और आत्मा जो है ये उसका अंश है कबीर साहब का गरीबदास जी का ये इसकी वाणी में इतनी आकर्षित हो तो उसी समय सदगुरु की वाणी को सुनकर वो राम राय नाम का भगत एकदम आकर्षित हो जा कि वे इतनी प्यारी वाणी उसने चाहा कि अभी जाकर बैठ जाऊं पर वो पहले घूम फिर के आया आकर के महाराज के पास बैठ जाता इतना आत्म विभोर हो गया उसकी आख्या से पानी गिरना शुरू हो गया महाराज की वाणी को सुनने मात्र से फिर उस राम राय ने पूछा जब उस महात्मा ने उस संत ने अपनी वाणी को विराम दिया तो पूछा की महाराज वाणी किस महापुरुष की है तो वो संत कहने कि मेरे पूजे गुरुदेव की है आपके गुरुदेव जी का क्या नाम है महाराज बंदी छोड़ कहने के बंदी छोड़ किसे कहते हैं महाराज ने लिखा गरीबदास जो ना कि अमर करूं सतलोक पठाऊ ताते बंदी छोड़ कहा अमर करूं और सतलोक पठाऊ सतलोक सचखंड नो कह दे लग गया कहा वो, वो सचखंड और वही ही सतलोक अमर करू सतलोक पठाऊ ताते बंदी छोड़ कहा इस काल से जीव न छुड़वाऊंगा इस करके लिए मैं बंदी छोड़ के लाता हूँ कबीर साहब ने गरीबदास गरीब दासियों के बारे में उस भक्त जानकारी दी उन्होंने पूछा कि वो संत अभी शरीर में है या नहीं है तो वो संत कहता है की महाराज अभी शरीर में है और छुडाणी गांव के अंदर छुडानी गांव के अंदर है जिला रोहतक में तहसील बहादुरगढ़ के पास तो उन्होंने कहा कि मुझे पूरा पता लिखवा दीजिए ऐसे संत के दर्शन करने चाहिए ऐसे संत के दर्शन करने चाहिए क्योंकि जिसको ज्ञान है वो कहता है बंदी छोड़ कबीर साहब की बाणी माता है कबीर साधम लणको चाली तजमाया अभिमानी जो जो पग आ गये धरे वो सो सो यज्ञ समान कबीरा दर्शन साधु का साहेब आव याद लेखे में वो ये घड़ी भाई बाकी के दिन बादे फिर कहते हैं कबीर साधु दर्श ने राम का मुख पैब से सुहागे दर्श उन्हीं को देते हैं भाई जिनके पूर्ण भगे कबीर साहब गरीब दास ने लिखा है गरीब जिन में मिलते सुख उपजे मिट्टे कोट उपादे भवन चतुर्दसे ओ भाई वो परम सने ही साधे जिनके मिलन मात्र से इतनी खुशी होती है कहते ऐसे संत को चाहे चौदह भुवन में भी आपने किता मिल जाए वहां दर्शन करिए आइए इस वाणी को उद्देश्य रखते हुए वो राम राय जी चल पड़ते हैं गांव छुड़ानी में आए आकर छुडानी में पूछा कि गरीब दास महाराज कहाँ रहते हैं गांव वाले कोई महाराज नहीं कहा करते बंदी छोड़ को वो तो उस समय की बात है जो भगवान खुद आए थे आज भी नन्ना मेरे ख्याल में नब्बे छुड़ानी नब्बे और उस समय तब तो मानता कौन होगा तो बाहर के भक्त आए हुए थे महाराज कहते हैं लाल तो परख है जौहरी और सबदा परखे सहाद और कबीर परखले साधु ने ताका नेता आघात तो परमात्मा को परखना कोई बच्चों का खेल नहीं है संत को परखना रामचंद्र जी आए आए उनको एक राजा कृष्ण भगवान उसको एक ग्वाला मान्या और उसके साथ कितनी दुष्ट आत्माओं ने आकर क्या क्या, क्या कुकृम करने चाहे उतना जैसी दुष्टा ने उस छोटे से मासूम बच्चे पर भी दया नहीं आई और उसको कुकरण की खातिर अपनी के के चाल पड़ी और और उस उस कैसे नीच ने इतना बड़ा था और उस साल के बच्चे की गेला करन की गेला कुश्ती चुनौती दे दी ऐसे ऐसे कंस कितने उदाहरण हमें मिलते हैं पर उस समय हम नहीं मानते उनको जब वो मौके पर होते हैं उनके जाए पीछे फिर वृंदावन की फेरी गोवर्धन की फेरी देते फ्रेस कृष्ण जी बैठे हैं क्या यही हमारी भूल चौंद नहीं टूटती इसको तोड़ने के लिए संत बार बार आते हैं भाई जब वो शरीर में आते हैं तब तो तुम होशियार हो जाते हो तब तो तुम सियाने बन जाते हो और उसको परमात्मा स्वीकार नहीं करते हो जब वो चले जाते हैं और फिर वहां उनकी मंडी बनाकर और वहा माथा टेकते फिरते हो वहा परमात्मा नहीं है परमात्मा की पाने की नियम है ये इनके तरीके हैं कि उनके प्यारे हंस से संत से उपदेश लीजिए और फिर उसको उसका स्वरूप मानिए अगर आत्म कल्याण चावल जो उनका नुमाइंदा संत है उनको उनका प्यारा स्वरूप समझो महाराज कहते हैं कबीर साहब कबीर मनु गुरु मानुष कर जानते वह नरक अंध और महादुखी संसार में फिर आ गए यम के फंदे फिर साथ में कहा है कि कबीर गुरु मानुष कर जानते करें करना अमृत को पान और वो नर नरक में जागे युग युग बने समान गरीबदास जी महाराज भी कहते हैं कि मम संत मुझे जान मेरा स्वरूपम तो उस समय तक हम इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं और फिर बाद में जब वो चले जाते हैं उनकी वहां पर यादगार बनाई जाती है फिर मंदिर का रूप धारण कर लेती है फिर हम जाकर के वहां पर अपनी जब वहाँ भी उसके बावजूद भी कुछ आपके कार्य सर जाते हैं अगर वो हाजिर थे उस समय उनसे प्रेम आप कर जाते तो आपका सर्व कार्य सिद्ध होता अब तो केवल वो धाम बन गया और धाम पर जाने का मे टेकने का केवल एक फल है मुक्ति फल नहीं है हम भी जाते हैं अपने धाम छुड़ानी में लेकिन वहां अगर हम बिना गुरु के जाते हैं तो हमें कोई लाभ नहीं होगा एक साधारण सा लाभ जैसे कोई पशु का ठीक हो जाना जैसे आम देवी धाम पर जाते हैं माता धाम पर जाते हैं या अपने कोई अपना जो पित्र धाम होता है वहां जाते हैं उनसे ज्यादा कार्य आपके में सर सकते हैं उस धाम पर जाने मात्र से, लेकिन जन्म-मरण की बीमारी आपकी मुक्ति नहीं हो सकती क्योंकि महाराज गरीबदास जी खुद कहते हैं कि देही धाम को और सीस जो गरीबदास साची हद का फर है सो बिना गुरु के गुरु के संपर्क से कट जाने के बाद आप चाहे उस धाम में जाकर बस जाइए आपकी मुक्ति नहीं हो सकती और यही बीमारी हमारी खत्म नहीं होती जिसके कारण हम चौथे युग में चक्कर काट रहे हैं दुख पा रहे हैं तो इसी प्रकार जब हम साध मिलन को चलते हैं उस समय तो वहां पर कोई भी उसको गरीब गरीबदास महाराजिया को परमात्मा स्वीकार नहीं किए हुए था आज भी नहीं है उसानी के तो नहीं है खुद गरीबदास महाराज की परंपरा के लोग भी आज दूसरी उपासना कर रहे हैं कारण कारण यह है कि कि उनको ज्ञान नहीं के, गरीब दास के पर सकती थी बाकी दूसरा गांव नब्बे प्रतिशत व्यक्ति यही माने, मान रहे हैं कि ये तो इनका दादा परदादा था ये तो ज्या मानस से इसने थोड़े बहुत मान भी रहे है वो मानते क्या है वाले दिन अपने घर में खीर बना ली राी ये जिन्होंने ज्ञान नहीं है वो भी केवल न्यू कैसे के बस धाम में मा माथा टेक ले तेरा गुजारा ठीक हो जाएगा पार हो जाएगा और यही कारण था कि 250 वर्ष हो गए बंदी छोड़ने पौने तीन वर्ष हो गए उन्होंने उन व्यक्तियों को सहयोग नहीं दिया जो कि गलत मार्गदर्शन कर रहे थे यही कारण था कि केवल दस पांच व्यक्ति गांव में सिर्फ इतनी को छोटी मोटी मान के कुछ घर थे जो गरीब को वैसे स्वाभाविक जैसे आम लोग कहते हैं हम तो गैस को मानते हैं कोई कहते हैं दुआस को तो वो कहते हैं हम पौर्णमासी को और छुडाणी में जाते हैं बस उनको ये नहीं मालूम कि वहां क्या परम शक्ति दबिया हुआ खजाना उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का है तो जब सदगुरो ने रजा करी अमारात कहते हैं सतगुर नाल वड़ियाइया जिन जाहे तीन दे सतगुर नाल वड़ियाइया उस बंदी छोड़ के हाथ बढ़ाई है वो किसने देवस से और किस से अपना काम करवावश है आज उनकी कृपा से आज हरियाणा में कितनी मौज कर दी बंदी छोड़ दे और अब तो ये एक विस्फोट हो चुका है बंदी छोड़ की असली वस्तु का अब तो ये फैलता जा रहा है इतना फैल रहा है कि ये तो यथार्थ वस्तु है छोटे छोटे बच्चे भी इस बात को समझ चुके हैं कि ये वस्तु ये पूर्ण परमात्मा है और इनसे पूर्ण लाभ पूर्ण मुक्ति हो सकती है लेकिन वहां के वकजन आज भी इस बात को स्वीकार नहीं करे हुई कारण यही है कि ज्ञान नहीं हुआ और ज्ञान देने वाला कोई जाता था तो उसकी रेणी में फर्क था उसकी करनी में फर्क था आप उस पर आचरण नहीं था को ग्रंथ साहब सुनाता था तो उसकी बात का असर एक दो चार बार साल दो साल हो सकता है लेकिन असर उसका होता है जो खुद करे और दूसरे अन्दिर करके कर दिखावे अब देखो भाई मन ने तो इसमती या ढूंढ के वस्तु पाई है आप भी इसको ये लाभ उठा सकते हो तो उसने पूछा वायस राय ने कि भाई गरीबदास महाराज से मिलना है प्रथम तो वहां के व्यक्तियों ने मजाक करा उस बौड़िया ने कहसे न ओ है उस छोरी का क्यों महाराज गरीबदास छोराजा उनके पिताजी क्रोथे के रहने वाले थे वहां गरीबदासियों की छुडानी में मामा जी थे यानी उनकी माँ थी छुड़ाने की लड़की थी वहां की तो इस करके उसको रानी का लड़का कहा करते थे भाणजा कहा करते थे नोले रहो बौड़ियो महाराज अब उसने सोचा कि वैसे बंटता होगा दूसरे दो साथ में था उसने बता दिया कि सामने से जा भाई और वहां गरीबू बैठा से बंदी छोड़ को इस भाषा में वो लोग बोलते थे तो वो चला गया वहां जाकर देखा कि महाराज गरीबदास जी घर गर पर नहीं थे पांच चार भक्तजन आए हुए थे तो उन्होंने से पूछा कि गरीब दास महाराज से मिलना चाहता हूं मैं पंजाब से आया तो वो कहने लगे बैठ जाओ आओ नहाओ स्नान करो भोजन पाओ घरवाले तो कहने लगे तो वो कहने लगा मैं महाराज जी से मिलना चाहता हूँ कि महाराज जी तो खेत में गए हैं किस तरफ गए हैं जंगल में कि बैठ जाओ आ जाएंगे कितनी देर में आओगे अकी मालूम नहीं आव तो ई में अरे ना आओ तो श्याम तक ना उनकी मौज से सोचा जब इतनी दूर से आ गया हूं, तो क्यों ना दस कदम और खेत की तरफ दर्लियू? इतना उतावला हो रहा था कि भगवान के दर्शन दर्शन दर्शन साधु राम का ईश्वरीय होता है संत इतना उतावला हो कहता है कि मुझे रास्ता बताइए मैं खेत में मिल लूंगा भगवान से तो उन्होंने कहा कि नहीं आप यही रुकी अगर नहीं मुझे रास्ता बताइए तो उन्होंने रास्ता बता दिया कि इस प्रकार पश्चिम में ये दक्षिण की तरफ आप जाइए रास्ता खेतों में जाने का और वहां से आप रास्ते में एक रहट मिलाट के पास एक झोपड़ी है उसमें महाराज मिलेंगे वो चल पड़ा तो बंदी छोड़ रास्ते में आ रही थी गरीबदास महाराज की वेशभूषा कहती कि के धोती और कुर्ता जैसा आम हरियाणा की वेशभूषा है व्यक्ति पहनते हैं उस पाव में था आ रहे थे तो उसने राम राय ने बंदी छोड़ से पूछा कि भाई मैंने महाराज गरीब दास का स्थान बताइए बताते ही इधर खेतों में रहते आए हुए अब सतगुरु महाराज ने सोचा कि जय मैं इसको अभी बता देता हूं कि मैं गरीब दास हूं तो ये मेरी बात एक नहीं सुनेगा क्योंकि इसके मन में जो संत वेशभूषा हुआ कुछ और है वो की सोच का था कि बहुत बड़े संत होंगे सिर पर दाढ़ी बड़ी हुई होगी लंबी जटा होगी हाथ में कोई तरसूल होगा कोई कपड़े होंगे तो गेरुआ होंगे और नहीं होंगे तो तन पे एक लंगोटी होगी एक कपड़ा छोटा सा होगा और शरीर पर राख मसल रखी होगी तो सतगुरों ने सोचा कि कहीं इस बेचारे का आना असफल ना हो जाए बंदी छोड़ कहने लगे कि महाराज तो भाई आज मैं मिलाऊंगा आपको वो कहता मैंने सुना है खेतों में कोई नहीं अब अब घर को जा रही है अब वो वापस आ जाता सतगुरु महाराज जब घर पर आते हैं जो भगत जन दस पांचवा रहते थे कुछ तो उनके नौकर थे सतगुरो के खेत में काम करने वाले क्योंकि गरीबदास महाराज ढाई हजार बीघे के मालिक थे उस समय वो बीगा आज के ढाई बिग्गे के ढाई पौने तीन बीघे का यह पांच बीघे का किला आजकल जो एकड़ बनी हुई है तो वो ढाई तीन बीघे का एक बीगा होता था पुराना बिगा जिसको कहते हैं जो उनके इतनी जमीन थी ढाई हजार बीगा बहुत से नौकर रहा करते थे सतगुरों के कुछ वो थे तो उन्होंने क्या किया कि आते ही महाराज के वो खड़े हुए भक्तों ने दंडोत प्रणाम किया तो वो वायस राय ने सोचा कि यू है कि वो गरीबदास महाराज एक भगत के कान पर लाग कर नजदीक से पूछता है कि गरीबदास महाराज कौन सा है के रे भोड़े ये तू साथ आया इनके ये परमात्मा है गरीबदास महाराज अब वो बैठ